श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेदानंद स्वामी अभेदानंद का पूर्व नाम काली प्रसाद चंद्र था उनके पिता श्री रसिकलाल चंद्र उत्तर कलकत्ते के 21 नंबर नीमू गोस्वामी लेन में निवास करते थे उन्हें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था और ओरिएंटल सेमिनरी नामक एक उच्च आंग्ल विद्यालय में अध्यापन करते हुए उन्होंने प्रसिद्धि अर्जित की थी उनके पढ़ाए हुए छात्रों में कृष्णदास पाल गिरीशचंद्र घोष और विश्वनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के पिता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं रशिकलाल की प्रथम पत्नी बिहारी नामक एक पुत्र को छोड़कर परलोक सिधार गई दुर्भाग्यवश इस पुत्र ने अलेक्जेंडर डफ तथा अपने सहपाठी कालीचरण बैनर्जी आदि के प्रलोभन से ईसाई होकर गृह त्याग दिया तब विधुर रसिकलाल ने नयन देवी का पानी ग्रहण किया शीलवती तथा धर्मप्राणा नयन ने माँ काली से एक पुत्र के लिए आकुल प्रार्थना की और 2 अक्टूबर 1866 सौ ईस्वी मंगलवार आश्विन कृष्ण नवमी को उन्हें काली प्रसाद की प्राप्ति हुई संतान का जन्म आंगन में हुआ नवजात शिशु का सारा शरीर नालियों से झकड़ा हुआ था तथा वह मानो पद्मासन में मृत प्राय बैठा हुआ था बाद में आंखों में मिर्च का चूर्ण डालने पर वह रो उठा माँ काली से प्रसाद के रूप में प्राप्त होने के कारण उसका नाम काली प्रसाद हुआ मात्र डेढ़ वर्ष की आयु में पेचिस के प्रकोप से काली प्रसाद के प्राण संशय में पड़ गए भगवत कृपा से वैद्य की चिकित्सा द्वारा वह निरोग हुआ पाँच वर्ष की आयु में उसका अक्षरारम्भ हुआ और समय उसने लाहापाड़ा के गोविंदशील की पाठशाला में प्रवेश लेकर दो वर्ष तक अध्ययन किया इसके बाद उसने अहिरी टोला के यदू पंडित के बंग विद्यालय में तीन वर्ष तक विद्याभ्यास किया बंग विद्यालय के पश्चात अठारह ईस्वी में वह ओरिएंटल सेमिनरी में भर्ती हुआ मेधावी धीर तथा शांत स्वभाव बालक प्रत्येक परीक्षा में अच्छा उच्च स्थान प्राप्त करता था और कभी कभी तो उसे डबल प्रोमोशन भी मिलता था छात्र जीवन में ही काली प्रसाद संस्कृत के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे विद्यालय के नियमबद्ध सामान्य शिक्षा से संतुष्ट न होकर उन्होंने हाथीबागान पाठशाला के हेरम्ब पंडित के पास मुग्धबोध व्याकरण का अध्ययन किया ओरिएंटल सेमिनरी के प्रधान शिक्षक ने उनके संस्कृत प्रेम पर मुग्ध हो उन्हें एक छंदों मंजरी पढ़ने के लिए दी कहना न होगा कि बचपन से के इस छंद ज्ञान के फल स्वरूप ही परवर्ती काल में वे विविध छंदों में अनेक सुललित संस्कृत स्तोत्रों की रचना कर सकें विद्यालय जीवन में ही शंकराचार्य की दार्शनिक प्रतिभा का परिचय पाकर काली प्रसाद के मन में पंडित तथा दार्शनिक बनने की आकांक्षा उत्पन्न हुई चौदह वर्ष के बालक काली प्रसाद ने पिता की पुस्तकों में गीता की एक प्रति पाकर उसे पढ़ना आरंभ किया इसके अतिरिक्त पंडित शशधर तर्क चूणामी के व्याख्यान सुनकर वे योगशास्त्र के प्रति आकृष्ट हुए तथा उन्हीं के परामर्श से पातंजल योग सूत्र पढ़ने के लिए पंडित कालीवर वेदांत वागीश के समीप पहुंचे अत्यंत व्यस्त रहने के कारण वेदांत वागीश महोदय ने उन्हें अपने स्नान के पूर्व तैलाभ्यंग करने के समय आकर योग सूत्र का तात्पर्य सुन जाने को कहा काली प्रसाद इस पर सहमत हुए और योग सूत्र पूरा हो जाने पर इसी प्रकार उन्होंने शिव शिवसंहिता भी पढ़ी योगशास्त्र के अध्ययन से उन्हें पता चला उपयुक्त गुरु के स में ही योगाभ्यास करना चाहिए अतः उनका मन गुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठा। उसी समय उन्हें अपने सहपाठी यज्ञेश्वर भट्टाचार्य से दक्षिणेश्वर के परमहंस का पता चला श्री रामकृष्ण के दर्शन की इच्छा से वे संभवतः अठारह सौ मध्य एक दिन बिना किसी को कुछ बतलाए दक्षिणेश्वर के लिए पैदल रमाना हुए रास्ता अनजान था काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वे दक्षिणेश्वर पीछे ही छोड़ आए हैं तब फिर वे पीछे लौटे तथा दोपहर को काली मंदिर के उत्तर वाले फाटक से बेलतला और पंचवटी के निकट से होकर मंदिर के प्रांगण में पहुँचे पूछने पर पता चला कि परमहंस देव कलकत्ता गए हुए हैं रात में लौटेंगे कोई और चारा न देखकर वे हताश मन और थकी माँदी देह लिए श्री रामकृष्ण के कमरे के उत्तर वाले बरामदे में बैठ गए उसी समय एक युवक वहां आ पहुंचा। यही शशि थे जो बाद में स्वामी रामकृष्णानंद के नाम से सुपरिचित हुए शशि का साथ मिल जाने से काली प्रसाद को बड़ी सुविधा हुई काली मंदिर के कर्मचारियों के साथ जान पहचान रहने के कारण शशि ने अपने दोनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर ली और श्री रामकृष्ण देव के संबंध में चर्चा करते हुए समय भी अच्छी तरह बीत गया रात को लगभग नौ बजे श्री राम कृष्णदेव डाँटों के साथ लौटे और अपने कमरे में जाकर छोटे पलंग पर बैठ गए इसके बाद उनके द्वारा बुलवाए जाने पर काली प्रसाद ने आकर उन्हें प्रणाम किया ठाकुर के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा मेरी योग साधना करने की इच्छा है क्या आप मुझे सिखलाएंगे यह प्रश्न सुनकर श्री रामकृष्ण कुछ मौन रहे और फिर बोले इतनी कम उम्र में ही तुम्हें योग सीखने की इच्छा हुई है यह बहुत ही अच्छा लक्षण है तुम पिछले जन्म में योगी थे पर तुम्हारा कुछ बाकी रह गया था यही तुम्हारा अंतिम जन्म है मैं तुम्हें योग शिक्षा दूंगा आज विश्राम करो कल आना नवानुराग की उत्कंठा के कारण काली प्रसाद को रात भर नींद नहीं आई प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में श्री रामकृष्ण के बुलाने पर वे उनके समीप उपस्थित हुए पूछने पर ठाकुर को ज्ञात हुआ कि वे एंट्रेंस क्लास में पढ़ रहे हैं तथा योग शास्त्र से परिचित हैं इसके पश्चात वे सानंद काली प्रसाद को उत्तर वाले बरामदे में ले गए और एक तख्त पर योगासन में बैठाया फिर अपने दाहिने हाथ की मध्यम उंगली से उनकी जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया और उसी हाथ से उनके वक्षस्थल से ऊपर की ओर शक्ति को आकर्षित कर दिया साथ ही साथ काली प्रसाद गहन ध्यान में डूब गए थोड़ी देर बाद जब ठाकुर ने शक्ति को पुनः आकर्षित करते हुए नीचे उतारा तो वे बाह्य भूमि पर लौट आए तदनंतर ठाकुर ने उन्हें ध्यान आदि के संबंध में उपदेश दिए तथा ध्यान में जो दर्शन आदि हो उन्हें अपने निकट बताने को कहा यह जानकर कि काली प्रसाद अविवाहित हैं उन्होंने उन्हें विवाह करने से मना किया इसके बाद काली मंदिर में थोड़ी देर ध्यान करके काली प्रसाद ने ठाकुर को प्रणाम किया और विदा ली विदाई के समय ठाकुर ने उन्हें मिष्ठान प्रसाद देते हुए कहा फिर आना यदि पैसे की व्यवस्था न हो सके तो यहाँ से दिया जाएगा उस दिन एक सज्जन गाड़ी में कलकत्ता लौट रहे थे ठाकुर की इच्छानुसार उन्होंने काली प्रसाद को भी गाड़ी में बैठा लिया।